श्री श्रीरामकृष्णकथा तृतीय परछेद श्रीरामकृष्ण तथा परीरामकृष्ण श्री बंकिम कामरीकाचने संसार है एक नाम माया ईश्वर से साक्षात्कार चिंतने प्रतिबंधन जनयती दुत्रे जाते भार्य सह भ्राता स्व्रीवद अवस्थ अभी चया सह ईश्वरालाप कर्तव्य तहि एव एवं मन तदिभिमुख प्रजेत तथा पत्नी धर्म सहाया स्यात। पशु सैत पगमे ईश्वरानंद आस्वाद न शक्यते शक्य ईश्वर यथा पशु भाव अपगछे व्याकुन सार्थना सह अंतरियामी अवश्यम शूष्यति यदि आंतरिक सैद अथ कांचनमचवूल उपगम उपगंगम उपवेश्यक मृत मृद्यक मृदे प्यक्यकमृत जलें प्राक्षिप्यकृत महा। महाशय चुर् मुद्रा ठीक चेद दरिद्रेभ्यो दाँ शे रुप्यक मृत्ति तहि दया पर क्यों श्रीयुक्त जगदुपकार तथा कर्मयोगी बंकिमति दया परम्यम युवा मनुष्य से आस्फालन किंतु यदा निद्रा तदा यदि कोपी दंडा सन्मुखे मुद्रोत्सर्ग क्यादा अत नो मुखं प्लात अहंकार अभिमन दर्प क्व या संना काम कांचन त्याग कर्तव्य त्रहण कर्त न शक्नो निश्चित परतज पुनः निष्ठीब से सन्यासी यदि कस्मै किंचि ददे दया ईश्वर से मनुष्य पुनः कथम दया कुकर्व रामेक्षया यथार सन्यासी मनसा अह्य संयस्ते योग गुढ़ नविधे गुणस्थित न नियसे समीपतो गूढसत्त्वे यदि स वदति न भुङ्क्ष्व इति तर्हि लोका न शोष्यन्ति संसारी जनस्य रूप्यकम् अपेक्षितं यतः पुत्र कलत्रम् अस्ति तेषां सञ्चयः कर्तव्यः कलत्रपुत्राणां प्राशनं विधातव्यं संचयं न करिष्यति केवलं पक्षी तथा दर्वेशः मोहम्मदीय परव्राजक अस्थि बिह तथा सन्यासी किन्तु पक्षिणिया शावको जायते चेत सा मुखेन भोज्या आनयती तया अ तदा सचय कार्य अतः संसारिण जनस्य पिवारजन भरण भी धातव्य संसारीजन शुद्ध भक्त चेद अनासक् सन्कर्म कौती कर्मण फल लाभ क्षति सुख दुखम ईश्वराय समर्पय अ तत्समीपे रात्रिंदि भक्ति प्राथना कौती नकद निष्का कर्म अनासत्न सता कर्मसंपादन संनिना कर्म निष्कामत करीय परी संसारी विषय कर्म न कौती संसारी जनोंकामत यदि कस्चिदान कौती तत्पकारा न परूतेसु हरी अस्त सेवन विधीये हरीसेवने सवकार संपकारो न एता हरी सेवल मनुष्य मध्ये न इतर प्राणीसुपेवा यदि कोप कुरते किंच यदि स मान न वाचति यशो न काक्षति मरना ऊर्धम स्वर्ग न प्र प्रेश्य विधत्तेम नई यदि सेवा कौती यर्थत निष्काम कर्म अनासक्तया कर्म संते एक तरहत संसाध्य अयम कर्म कर्मयोग अय कर्मयोगको मार्ग किंतु अति कठिन कलियुगृते न उपयोगी अतो वच् यहाँ अनासक्तया एक कर्मकु दया दान चेते सी मंगल आपादय पर तीश्वर कौती यमस सूर्य पितर मातर फल पुष्प सीवन सृष्टवा पिता पित्रो यनेह पश्य सह जीवरक्षाकृत प्रदत्ता दयालु मध्ये दया प्रेक्षसी सा तस्वयासहाय जीवाक्षाए दद दैये न वा दैयस स यन के उपायन तत्में विधाति तत्कर्म नुद्ध ठीक अतो जीव से कंकर्तव्यं अपरम किगति तथा तलाभा दर्शनाथ तत्धे व्याकल प्राथना ईश्वर एवं वस्तु अनेस अवस्थ शंभु अवदत मम्छा ये बाहुल्य कतिचन अनावासीकल आवासीकाल चिकयान सालेया, तत द्वारा दरिद्राण महोपकार सिद्ध्य अहम अवदम आम अनासक्त एतत अनासक्तयाद कौषि तत् मंदम परम अधर आंतरिकी भक्ति यदि नर् अनासक्त भाव अति कठिन पुनः बहुत कर्मव्यावृत्ति चेहर कुत आसक्तिपैयाद ज्ञावसो न दीये मने निष्का कर्म करोमी कि सैद्व यशोवांचा संता प्रकाशेच्छा संजाता किंच अदकर्म कर्म प्रवर्त चेद कर्मबादश्वरो विस्मते अभी चवदम शंभो तामे वाचं पृछाई यदि ईश्वर तदग्रत एत्य प्रत्यक्षो भवेत् तर्हि त्वया सह स काङ्क्षणीयः अथवा कतिचन अनावासिकचिकित्सालया आवाषिकचिकित्सालया वा काङ्क्षणीयाः स प्राप्यते चेत् नान्यद् किमपि रोचते मत्स्यण्डीपानीयं प्राप्यते चेत् न पुनः असंस्कृतगूढपानीयं रोचते ये आवासिकचिकित्सालयान् अनाववासि च निर्माती तथा एक नदीस्येपी उत्तम जान कि श्रेणी पृथक युद्धो भक्त स ईश्वर विना न कि वाछति अम्ये यदि नीपतति स व्याकुसन प्राथते हे ईश्वर कृपया मम कर्म ह्रा विधे अत मन तय एवं रात्रि दिवस स्थापनों वृथा मनसा बन्मसा विषयचिता क्रिय शुद्ध शुद्धभ श्रेणी एका पृथक श्रेणी ईश्वर वस्तु अने अवस्तु, एक बोधो न उदे चे शुद्धभक्ति नवती अय संसार अत्य दिवस अच्छा एक संसार से योध नोदेति चेत् श्रद्धा भक्तिः न भवति जनकादयः प्रत्यादिष्टाः सन्तः कर्म